नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आप सभी को मंगल दिवस की मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं खास मौलिक जोशी जी जो एजुकेशनिस्ट है काफी समय से एजुकेशन में अपनी सेवा दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से मौलिक भाई का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में और इसके साथ हमारे हमेशा के सिंगिंग स्टार विक्रांत राय जी भी मौजूद है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में तो, तो है, बात यह कि आज हम लोग सभी अपने मौलिक जोशी जी को उनके द्वारा हम लोग एजुकेशन फील्ड में जिस जगह पे वो अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ की क्या स्टेटस है और एजुकेशन फील्ड से कैसे उनका जुड़ना हुआ वो भी बातें हम लोग सुनाएंगे तो सबसे पहले मैं विक्रांत जी को कहूंगा की श्री गणेश करे वो कार्यक्रम की शुरुआत में जी जी बिल्कुल तो आइए आप लोगों के बीच एक साई भजन जी भी साई भजन आ, जितना दिया मेरे साई ने मुझको उतनी मेरी यो नहीं है ना दिया मेरे साईं ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है ये तो कर्म है मेरे साईं दा वरना मुझ में तो कोई बात नहीं आ तो जितना दिया मेरे साई ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है ये कर्म है मेरे साई का वरना मुझ में तो कोई बात नहीं हो जे तेरा दर छड़ के छ दे दर जावा हो जे तेरा दर छड़ के गैर दे दर जावा मेरे साई में उस दिन मर जावा हो जे तेरा दर जावा साई नाथ में साइनात मैं उस दिन मर जावा तो क्या कहना है रखना लाज दर आया दी साई रखना लाज दर आया दी रखना लाज दर आया दी सई रखना लाज दर आया दी हो चाहे चंगी आया मां वो चंगी आया मां हो, हो चंगी आया मी हां हो ची आया मां मेरे सईं ना तेरी बंदी हाँ रखन ला हज दरिया नी रखनला हज दरिया नी रखनला हज दरिया सईं रखन ला हज दरिया हो ओ, की ऊंची क्या तिर चढ़ो ना जाए जाके कह दो मोरे साई से कि मोरी बइया पकड़े ले जाय रखनाज दर आया दी साई रख लाज दरिया दी रखना दरिया या दी रखनालाज दया रखना नी ओम जय साई राम जय साई श्याम आदि न तुम्हारा हो तुम्हें सदा नमन हमारा ओम जय साईं राम जय साईं श्याम आदि तुम्हारा, ओ तुम्हें सदा नमन हमारा धरती पर रहकर प्रभु तुमने जल अंबर तट बिस्तारा ओम जय साईं राम जय साई श्याम आदि तुम्हारा नम तुम्हें शजान नमने हमारा थैंक यू विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया मौनिंग खुशी के लिए ये हमारे आज के शो के खास मेहमान आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी दर्शक मित्र भी जुड़ गए हैं दिपेन दीक्षित दिनेश जोशी और विशेष अनिता वैडवाल और इसके साथ में देवेंद्र त्रिवेदी जी दिनेश जोशी जी मनन्धर भागी जी जुड़े हुए हैं नेपाल से संयम जोशी भी और सभी ने बड़े प्यार से पटेल चिंतर और पटेल जी ने दो मैसेज किया है और मनन्धर जी ने भी बहुत बहुत अच्छा विक्रांत भाई लिख के भेजा है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है मंगल कामना आप प्रोग्राम हमेशा देखते हैं अपना प्यार देते हैं तो आप सभी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामना मौलिक भाई से जोड़ना चाहूंगा जो एजुकेशनिस्ट हैं मौलिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जी रमेश भाई पहले तो आपका धन्यवाद की आज ये मौका मिला है की आपके साथ ये बातें मुलाकात में मैं सामने बैठा हूँ और विशेष विक्रांत जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा जो भजन आपने सुनाया बहुत मजा आया मेरे बारे में मैं तो मैं मैं आपको बताऊं तो तो जोशी स्क्रीन पे लिखा ही है भावनगर से और मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ और पिछले सात साल से टीचर के तौर पे मैं सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ मेरे परिवार में मैं, मैं मेरे मम्मी पापा आ, मेरी वाइफ मेरे दो बच्चे लड़का है और एक लड़की है और मेरी दो बहनें हैं और जो अभी सुन रहे हैं और बताना चाहता हूँ पिछले पैंतीस सालों से हम ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और अच्छा अच्छा। उसका राज्योगेशन हम कर रहे हैं और मेरी दो बहने वो ईश्वरीय सेवा में समर्पित है तो ये मेरा सौभाग्य में समझता हूँ कि मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूं और तीन साल का था सबसे से ईश्वरीय सेवा में अपने आप को चला रहा हूं और परमात्मा का ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है रमेश भाई थैंक यू औरकिक जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए आप ब्रमा कुमारी संस्था से भी जुड़े हुए काफी समय से और एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं तो अभी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं नए एजुकेशन सिस्टम भी भारत में लागू हो रहे हैं और इसके साथ में अभी कोविड का चलते एजुकेशन सिस्टम में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस कोविड में किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए भविष्य में क्या हो सकता है किस तरह की बातेंटेड जो क्षेत्र है, है वो मैं मानता हूँ शिक्षा ही है क्यूँकी जब से ये कोविड का शुरू हुआ तब से जो रूरल एरिया है वहाँ पे एजुकेशन को पहुँचाना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ जी। है जी। जी नमस्कार आप आप 90.4 एफएम बातें इस कार्यक्रम को सुनाए हैं और का नेटवर्क थोड़ा हो गया गया रुक उनका तब तक हम लोग बातें करेंगे विक्रांत जी आप एक और गीत छोटा सा पीस सुनाइए <laughs> तो आप लोगों के बीच सावन का महीना नहीं। नहीं। सावन का महीना पवने कर सोर सावन का महीना पवने कर सोर जियरा रे घूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मो हो सावन का महीना पवन कर सो जियर घूमे ऐसे जैसे बनवाना मो <laughs> हो रामा गजब उठाए ये पुरवैया नैया संभालो कित को खेवैया पुरव्या के आगे चले ना कोई जोर पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर जियर घूमे ऐसे जैसे बनवाना चे मोर सावन का महीना पवन करे शोर सावन का महीना पवन करोर जियर घूमे ऐसे जैसे बनवाना मोर। you। शुक्रिया। जी। के के बारे में में में आपकी बात में, में बात अधूरी रह गई थी। थी। समय हुई किस तरह अच्छा जेस चारें। आपने फेस किए उसके बारे में वो मैं यही बता रहा था कि जो कोविड का जो पूरा सिचुएशन था उस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी थी कि हमको किसी के संपर्क में नहीं आना है फिर भी एजुकेशन तो बच्चों को पढ़ाना तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था तो शुरुआत के समय में तो बहुत हमको वो कठिन लगा लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे पूरा एफर्ट डाला और सबकी ऐसे हेल्प मिली और इस सिचुएशन में अपने को हमने पूरा पूरा जो हमने सोचा था कि हम एक विद्यार्थी तक हमारे शिक्षा को पहुंचाए उसमेंट तक हम सफल रहे अच्छा अच्छा और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है किस तरह से बच्चे को बुलाया है या फिर बच्चे ऑनलाइन ही सीख रहे हैं कैसा एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो हमारी शिक्षा विभाग है ना उससे उस हमें एक माइक्रोसॉफ्टी एप्लीकेशन मिला है हाँ. तो इसमें हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा तो अच्छा तो अच्छा उस हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया है और उस टाइम टेबल को अब जो सब्जेक्ट वाइज टीचर है वो लोग फॉलो करते हैं और को भी हमने डाउनलोड करवाया है। बाकी अच्छा। गवर्नमेंट के द्वारा डीडी डी गिरनार जो चैनल है गुजराती चैनल है उसमें सब्जेक्ट वाइज और स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग समय पे वो प्रसारित होता है पाठ जो लेसन है वो प्रसारित होता है और मेरा YouTube चैनल भी हम चला रहे हैं तो अच्छा पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया है क्या कुछ हो रहा है और इसी के साथ एक और बात पूछना चाहूँगा आप एजुकेशन फील्ड में ही क्यों आए इसके पीछे कोई रीजन रोहित भाई आपका धन्यवाद की यह प्रश्न मुझे बहुत पसंद है आपको पहले बताया की हमारा पूरा परिवार पैंतीस साल से ये से जुड़ा हुआ है हाँ, हाँ. तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है उसका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत रहा है। इसलिए मुझे स्वभाव था पहले से कि किसी को उपयोगी होना समाज सेवा करना ये मुझे अच्छा लगता था और किसी हुँ. को दुखी नहीं देता था तो लेकिन मैं शिक्षक तो नहीं बनना चाहता था कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था मैं मैं मैं मैंने मैंने अपनी स्कूलिंग की बाद में में अपना किया और और और मुझे इंडस्ट्री इंडस्ट्री जॉब जॉब मिल रहा तो मैं में चला गया गया मेरा भी बहुत अच्छा चल एकदम सेट हो गया था मैं। लेकिन जीवन में फिर मोड मोड आया तो उस मोड़ के बारे में थोड़ा लिखा है मैं आपको था था था जिंदगी जिंदगी का दौर तब तो पता नहीं चल चल रहा था चल रही है है किस लेकिन आज आज आज गर्व हम, मैं मैं शिक्षक हूं दिल में मचा है आज यही शो। तो आज बैटे -बैटे, आप मुझे बता आप ये प्रश्न पूछेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा था तो फिर मेरी शादी हुई रमेश भाई जी शादी से पहले मे, मेरी वाइफ है तो वहां पे शिक्षिका ही थी वो टीचर ही जॉब कर रही है बड़ोदा में बड़ोदा से है अच्छा अच्छा तो शादी के बाद भी उसने मेरे पास यही एक रखा था प्रस्ताव रखा था कि शादी करने के बाद मैं जॉब कर सकूंगी ना, नहीं। नहीं। तो मैंने यही बोला है तो, तो शादी के बाद तुरंत ही उसको यहाँ पे ही गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल रही और वो भी जुड़ गई उसके फील्ड में और फिर वो क्या होता था मैं इंडस्ट्री में काम करता था वो रही थी, थी तो दोनों जब मिलते थे हम तो, तो, मैं तो मैंने मैं तो जिला में, में रहता था तो, शहर में बड़ा। तो मैंने कभी ये की सुनी नहीं थी तो, अच्छा, अच्छा। तो मेरा वाइफ आते थे, थे और ये सब बात बताते थे की गाँव में ये सब रूरल एरिया में कितना प्रॉब्लम है कैसे सब रूढ़ी चुस्त लोग रहते हैं जेंडर वायस का भी कितना प्रॉब्लम है बच्चे कैसे पढ़ते है, है। मुश्किल का सामना करते हैं तो ये सब जो मेरे दिमाग में मैं बार-बार कहती थी, तो घर करने लगा की थोड़ा सा जुनून तो था ही तो फिर अचानक ही ऐसा हुआ मेरे को की मैं शिक्षक बनू ऐसा मैंने सोचा और उसी समय वो हमारी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आती है वो आ रही थी तो मैंने उस पर फॉर्म भरा और वो मैंने आपको आगे भी बताया कि ईश्वरीय जो मैं संस्थान से जुड़ा हुआ था उसका प्रभाव मेरे पर था तो उसके कारण वो बिना तैयारी के मैंने एग्जाम दी और ईश्वर भी यही चाहता था तो मैं शिक्षक के फील्ड में आ गया लेकिन इस फील्ड में आने के बाद अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे बच्चे है जो फीस भी नहीं भर सकते हैं जिसके माँ बाप भी उसको अच्छी तरह से नहीं बुलाते हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी शिक्षा उसको शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और उसका जो फ्यूचर बने उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ तो एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी फीलिंग है हमेशा भाई बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया शिक्षक क्यों बने आप और शिक्षक बनने के पीछे क्या चुरी रहा वो आपने बताया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ डॉक्टर बरखा जुड़ गए हैं डॉक्टर बर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जरूर सर कौन हूँ मैं क्या नाम है मेरा मैं कहा से आई हूँ मैं परियों हुँ? की शहजादी में आज से आई हूँ <laughs> कौन हूँ मैं क्या नाम है मेरा मैं कहा से आई हूँ मैं परियों की शहजादी मैं आसमां से आई हूँ ना जापानी गुड़िया ना मैं बंगाल का जादू हूँ न जापानी ना जा पानी गुड़िया मैं बंगाल का जादू हूँ ढूंढ रहे हैं सब जिसको मैं वही तुम्हारी बृंदा हूँ उड़कर सीधी मैं जन्मत की गुल से आई हूँ मैं परियों की शहजादी मैं आसमां से आई हूँ कौन हूँ मैं क्या नाम है मेरा मैं कहाँ से आई हूँ मैं परियों की शहजादी मैं आसमां से आई हूँ Thank you. <laughs> शुक्रिया शुक्रिया तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मौलिक जी से मैं जानना चाहूंगा भावनगर में आप का, काफी समय से हैं तो भावनगर की कुछ बातें हमें शेयर कीजिए भावनगर को रमेश भाई जी संस्कारी नगरी बोलते हैं और जो आजादी का समय है उस समय पे जो मेरे सरदार पटेल जी ने वो जो है सब वो क्या बोलते हैं विलीनीकरण किया था ना कुछ तो समय भावनगर पहला स्टेट था जो सो गया था तो भावनगर की अपने आप में एक बहुत स्पेशल पहचान है तो भावनगर में उसके राजा को भी प्रजावत्वी बोलते अच्छा, हैं अच्छा। और आसपास में भी घूमने के बहुत स्थल है और संतों की भूमि भी बोलते हैं यहाँ पे संत बहुत हुआ है तो ऐसे यहाँ के लोग संतों की भूमि भी बोलते है और स्पेशल आपको पता होगा भावनगर की खाने की स्पेशलिटी गांठिया अपने जो खाए होंगे वो भावनगर <laughs> घाटिया भाई <laughs> आगे बढ़ते हैं और मौलिक भाई से एक और बात पूछना चाहूँगा अध्यात्म और धर्म दोनों चीजें हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आप फील करते हैं थोड़ा सा बताइए अध्यात्म और धर्म में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अध्यात्म है वो शिक्षित है शिक्षा के साथ किया जाता है समझ के साथ किया जाता है और उसमें साथ धर्म जुड़ जाता है और में सिर्फ श्रद्धा ही रहती है, है।, है।, है।, है मौलिक भाई से गाना सुनाइए पटेल जी लिखते हैं नाइस डांस <laughs> चलिए मैं चाहूंगा की एक गाना तो बाद में घुन घुमाइए आप लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपका आध्यात्मिक अनुभव थोड़ा सा सुनाई एक अनुभव जो ऐसा लगा कि ये अध्यात्म के बिना नहीं हो सकता था रमेश भाई जी मैं जब ये ईश्वरीय ज्ञान में आया तब मैं उम्र साढ़े तीन साल की थी जी तो जो कुछ भी मैंने सोचा जो कुछ भी मैंने सपने में देखा वो सब सच तक मैंने जो भी सोचा सपने में देखा सब सची हो, होता गया है भगवान की हमेशा मेरे पर मेहरबानी रही है तो अध्यात्म के फील्ड बहुत बहुत। में, में, में, में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था तो बहुत प्रयत्न हमने किए थे उस समय पे फिर मैंने पापा और मम्मी दोनों घर पे हमको बता रहे थे की कोई भी चीज अशक्य नहीं है तो इक्कीस घंटे का आप अगर योग करेंगे भगवान को याद करेंगे 21 घंटा रोज एक एक घंटा इक्कीस दिन तक इक्कीस uh, घंटा याद करना पड़ेगा तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने इक्कीस दिन तक एक एक घंटा रोज ऐसे मेडिटेशन किया और तभी मेरी ये जितनी नहीं थी कि मेडिटेशन को भी मैं इतना अच्छी तरह से समझ लेकिन जितना समझा उस हिसाब से मैंने मेडिटेशन किया तो मैंने जो स्कूल में सोचा था जो इम्पोसिबल था नाम उसको एडमिशन मिल गया तो ये कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि बता, कि किसी का बेसिक नेचर क्रोध का होता है आ, किसी का बेसिक नेचर ईष्या का होता है जी जी. तो अध्यात्म ये जो पूरा आपका स्वभाव है उसको परिवर्तन कर देता है तो मेरी खुद की बात करो तो तो पहले जब ये की मेरे पास नहीं थी। था था तब से कोई भी बात हो तो मुझे क्रोध अच्छा जाता। <laughs> लेकिन फिर मेडिटेशन को पूरा समझने के बाद ये टोटल का जो फायदा है ये ये जो है है, है। कि जो जो हैबिट्स वो आप निकल ये मेरा बहुत है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए हमारे सभी दोस्तों ने मैसेज किया है कि मौलिक भाई अच्छा गाते हैं तो एक छोटा सा पीस आप भी सुना दीजिए फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू गाने सुनेंगे <laughs> संगीत में आपके द्वारा <laughs> गाना और सुनना बजाना और गाना मेरा शौक है लेकिन गा नहीं पाता हूँ आवाज इतना विक्रांत भाई जी जैसा अच्छा नहीं है मेरा आवाज लेकिन मैं ज़रूर जी जी ये प्रार्थना है इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जो हम चलेने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर ज्ञान के हो होधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी देरी दे रही जिंदगी देर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो नस्ते हम हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे रहा था मन का विश्वास कमजोर थैंक यू मच भाई शुक्रिया शुक्रिया मौलिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो जो लोगों में जो सोच है लोगों की वो ऐसी है कि सब ऐसे चाहते है कि हमारे घर में मेल चाहिए यानी कि बच्चा आ, बच्चा जन्म लेकिन, लेकिन हमने बच्चा चाहिए लेकिन हमने वृंदा के लिए ऐसी प्रार्थना की मन्नते मानी थी मेरे घर में एक लड़की आए भगवान तो ने बात कर सकता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वृंदा की वजह से है बाकी मैं ऐसे आपके साथ ये वार्तालाप नहीं कर सकता मैं थोड़ा थोड़ा सा और मैं बात कर लेकिन वृंदा ने ले बड़ौदा जाते जाते भी मेरे को बहुत वो हौसला अफजाई भी है तो आपके सामने बैठा हूँ तो वृंदा के बारे में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ आइए आगे बढ़ते हैं और वृंदा जो है बहुत प्यारी मच्छी है और सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और हमारे अनिल द्विवेदी जी मुंबई से भी स्वागत लिख भेजा है और आइए आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ चीजें जो है हम लोग या हमारे आस पड़ोस वाले कुछ और सोचते हैं लेकिन जो ईश्वर का जो नियम है उस अनुसार बहुत कुछ हो जाता है जो हम सभी के लिए सही समय पर सही चीजें आ जाती वैसे ही वृंदा भी एक भाग्यशाली है जो मौलिक भाई के जीवन में उपस्थित हुई और उनके जीवन में एक नयापन जो है एक खुशी तो है ही साथ ही साथ उनके अंदर कुछ क्वालिटी और कुछ एक्टिविटीज भी वो डेवलप करने के निमित्त बनी तो वृंदा बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं और उसके साथ हमारे बीके मुकेश जोशी जी लिखते हैं गुजराती में भावनगर में मौलिक भाई पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है बीके मुकेश जोशी जी ने शांति रमेश भाई मौलिक जोशी वृंदाबेन नीता बहन मधुबन रेडियो पर कार्यक्रम हो रहा है उसके भी आपको बहुत अभिनंदन छोटी है लेकिन पूर्व जन्म की उसको है वो की है पूर्व जन्म की आत्मा बाबा के में चल रही है ऐसा लिखा है <laughs> चलिए मुकेश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने प्यार जताने के लिए प्यार से मैसेज करने के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं अब आगे बढ़ते हैं विक्रांत भाई एक बहुत ही खूबसूरत गीत वृंदा के लिए सुनाई जी तो आइए एक मोटिवेशन सॉन्ग कर हर मैदान फतेह आपों के बीच पिघला लिखते हैं उनके कर हर मैदान फतेह क्या बात हर मैदान फते हर मैदान ओ बंदे हर मैदान फते ओ घायल परिंदा है तू दिखला जिंदा है तू बाकी है तुझमें हौसला तेरे झुनूके के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला रूठी तकदीरेरे तो क्या टूटी समसीरे तो क्या टूटी शमशीरो से ही ओ कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते बया हर मैदान फते कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते कर हर मैदान फते रया हर मैदान फते थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सुंदर और काफी लोगों ने मैसेज किया आपकी आवाज खुली वाह वाह विक्रम भाई फते फते फते <laughs> मैं कुछ कहना चाहता हूँ अरे आप कहते रहो बस हम सुनते जाएंगे विक्रम आपने जो बहुत अच्छा गाया तो चलिए हाँ वृंदा आप भी एक गाना सुनाइए हमें मुकेश भाई ने बोला वृंदा भी अच्छा गाती है मनोज भाई ने भी विक्रम जी आपके लिए बहुत प्यारा सा मैसेज किया है स्वागत तो लिखा है मैं गाना गा जा रही हूं। बिल्कुल गाइये आप और हम लोग सुन ही रहे हैं कहना कहना है है है एक हजारों में मेरे <laughs> का कहना है <laughs> बहुत बढ़िया थैंक यू आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार डॉक्टर जी हमारे पास पहुंच गए हैं वृंदा एंड मौलिक जोशी के लिए गीत सुनाने के लिए तो चलिए एक और गीत हो जाए <laughs> जी इतनी शक्ति हमें देना दाता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 हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो न हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे कि यह क्यों है खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुवन अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का होना हम चलेनेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास तो वाह जी बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने अनुज जी ने लिख के भेजा है वाह वृंदा करके माहौल परमार ने लिखा है और साथ ही साथ बहुत सुंदर लिख के भेजा है मैसेज आपके लिए और इसी साथ हमारे इस शो में जो बातें हमने की और वृंदा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मौलिक भाई के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हमारे विक्रांत भाई आपके लिए भी ढेर सारा खुशियां ढेर सारा प्यार और डॉक्टर बरखा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ तो साथियों आज के इस एपिसोड में जिस तरह की बातें हमने की एजुकेशन के बारे में और साथ ही साथ वृंदा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वृंदा जो है एक आध्यात्मिक शक्ति से सराबोर उनका जन्म हुआ है और आपने सुना उनकी कहानी को कि किस तरह से उनके आने के बाद उनके पिता में काफी बदलाव आए उन्होंने बहुत सारी चेंजेस अपने में देखे है और उनकी कल्पना भी थी कि लड़की हो और बाकी सब परिवार वालों या रिश्तेदारों का था कि लड़का हो तो उनकी अपनी जो है संकल्पना है और वो संकल्प को ईश्वर ने पूरा किया तो आइए कभी कभी ऐसे चमत्कारी चीजें हमको देखने को मिलता है कई बच्चे जो है पैदा होते ही ज्ञान का भंडार जो है लेकर आते हैं वो ज्ञान की बातें सुनाते हैं आप गुजरात की जया किशोरी को देख लीजिए बचपन से उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया और आज कितने बड़े लेवल पे वो अपना सत्संग भी करते हैं भजन भी गाते तो कुछ ऐसे चमत्कारिक चीजें भी हमको आज देखने को मिलता है और ये ईश्वर का ही जो है अपना चमत्कार होता है जिन सभी से हमको सीखना पड़ता है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है लेकिन फिर भी उसकी शक्तियों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा सब जगह ईश्वर की शक्तियां काम कर रही हैं वह यही है कि हमें वहां तक फोकस करना आना चाहिए उस जगह को पहचानना आना चाहिए ताकि हम वहां पहुंचे और उस शक्ति का अनुभव कर सकें तो चलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हमको याद आ गई वृंदा को सुनने के बाद देखने के बाद तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और इसी तरह बातें मुलाकातें से जुड़े रहे आप और बृंदा कुछ कहना चाहती है हाँ जी अरे वाह तो एक छोटी तो सी बच्ची बच्ची मैं आपने बना दिया मुझे आपने बना बना दिया दिया मुझे मुझे बड़ी बड़ी थोड़ी सी है मेरी मेहनत थोड़ी सी है मेरी मेहनत बहुत है मुस्कर शिव बाबा की रहमत बहुत है मुस्कर शिव बाबा की रहमत तो आज बरस रहा है सबका प्यार आज बस रहा है मुझे तो जैसे है प्यार प्यार प्यार जैसे जैसे लेकिन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वृंदा एंड फिर से मौलिक भाई एंड वृंदा मम्मी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस स्टेज पर लाने के लिए उनको पूरा जो है सवेरे ऐसी लगे रहेंगे और अभी भी आपके साथ बैठकर आपको गाइड कर रही हैं तो मम्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मातृशक्ति को नमन करते हैं और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलेंगे इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम और करेंगे आप लोगों के साथ और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपको रेडियो मधुबन फेसबुक तरंग फेसबुक पे आप जाकर हमारा कॉन्टेक्ट ले सकते हैं या डब्ल्यू तरंग स्लैश तरंग पर भी आप मैसेज करके हम तक सम्पर्क कर सकते हैं और प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं चलिए फिर से एक बार मंगल कामनाए मंगल दिवस की जय हिंद जय भारत ओम शांत सबके मन तो भांति है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से ऐसी उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए